आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से अतुल जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और आप सभी की तरफ से अतुल राजकुले जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद अतुल जी मैं जानना चाहूँगा कि आप मुंबई से हैं और वो भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं एक बहुत ही नामचीन जगह से जिसको कहा जाता है पूरी दुनिया में पूरे विश्व में मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री एक नामचीन इंडस्ट्री है और लोगों का एक हमेशा ध्यान उसके ऊपर बना रहता है चाहे आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो या आपको फिल्म इंडस्ट्री पसंद है नहीं, नहीं है लेकिन फिर भी एक आकर्षण है वहाँ पर तो उस जगह से आप बिलोंग करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएँ शुक्रिया आपने मेरे को ये मौका दिया यहाँ पर अपने बारे में कुछ कहने के लिए आ, मैंने अपना करियर थिएटर से स्टार्ट किया था मुंबई में आ, एक ऐसी जगह है कि जहाँ से मतलब वो एक इमरजिंग पॉइंट कहा जा सकता है एक कलाकार को चाहे वो एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहता हो डायरेक्शन के क्षेत्र में आना चाहता हो सिंगिंग या इस क्रिएटिव फील्ड में जुड़ना चाहता हूँ तो थिएटर एक माध्यम है ऐसा है कि थिएटर में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिलती है एक्टिंग के साथ साथ जैसे हम लोग आपके स्टूडियो में बैठे हैं ये रिकॉर्डिंग है फिर लाइटिंग्स है वो तो मैंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया अच्छा पृथ्वी थिएटर का नाम बहुत मशहूर है शशि कपूर जी के फादर पृथ्वीराज कपूर जी ने वो एक पृथ्वी थिएटर बनाया है जुहो में जी वहाँ में वहाँ तमाम अलग अलग, अलग ग्रुप्स है जो थिएटर प्लेज अपना करते हैं सबसे बड़ा ग्रुप जैसे कि इप्टा है जिसमें एक एंगल साहब मदनपुरी साहब अभी काफी सीनियर एक्टर्स उसमें जुड़े हैं वैसे एक यात्री थिएटर ग्रुप करके है हुँ, हुँ. तो यात्री से मैं 1985 85 के आसपास यात्री ग्रुप से मैं जुड़ा हुँ, हुँ. और शुरू में दो एक साल तक मैंने बैक स्टेज किया हुँ, हुँ. ओम कटारे हैं मिस्टर ओम कटारे इनका ये ग्रुप है थिएटर ग्रुप है हुँ, हुँ. काफी सीनियर एक्टर्स उस थिएटर से अपना कैरियर बना के इस इंडस्ट्री में अपना नाम उन्होंने रोशन किया है हुँ, हुँ. तो उस थिएटर से करते करते सैमल और मैंने वहाँ फोटोग्राफी स्टार्ट की क्योंकि फोटोग्राफी ये कला मेरे मुझे यू कैन से एक गॉड गिफ्टेड थी और वो ब्लड में थी चूँकि अच्छा, अच्छा। हम मेरे नाना सबसे म, मेरे नाना थे एस टी माली शंतनु तुकाराम माली वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एज एन फोटोग्राफर एंड आर्ट डायरेक्टर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम्स के ग्रुप में धर्मयोग इलिस्ट्रेट वीकली तो उनसे ये कला अवगत हुई मैं इंस्पायर होके हीज़ माई आइडल और फिर मैंने फोटोग्राफी वहाँ जितने कलाकार आते थे, थे वो स्ट्रगल पॉइंट कहा जाता था नहीं, नहीं। अलग अलग राज्यों से लोग आते थे तो स्ट्रगल मतलब अपने पेइंगेस्ट में कहीं रहते थे और यहाँ पर क्या है जो भी आता था हीरो बनने के चक्कर में आता था या मैं कुछ बन जाऊँगा एक्टर बन जाऊँगा तो मैं तो उसे उसके लिए एक माध्यम होता है कि भैया आप क्या दिखते हो कैसे दिखते हो आप में टैलेंट क्या है तो उसके लिए फोटो उस फोटोज़ की ज़रूरत होती है कहीं भी अगर वो जाते थे प्रोड्यूसर के पास या डायरेक्टर के पास तो वो बोलते थे कहीं आपका पोर्टफोलियो दिखाइए फोटोज़ दिखाइए तो वो आते थे मेरे पास मगर फोटो सेशन जिसको बोलते थे तभी उस ज़माने में आज फोटो शूट हम, हम लोग बोलते हैं वो करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च होते थे और वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो वहाँ थिएटर से मैं जुड़ा रहता था तो फोटोग्राफी भी मैं करता था तो लोग बोलते थे काफ़ी एक्टर अतुल जी यार हमारे पास पैसा नहीं है इतना नहीं। इतना मैं कर दो या जो भी है प्लीज तो मैं स्ट्रगलरों की फ़ोटोग्राफी काफ़ी करता था अच्छा अच्छा तो चलो भाई मेरे पास सौ रुपए आई है दो फोटो खींचनी अच्छी सी या पाँच सौ रुपये ही दस फोटो देनी है मैं पूरा नहीं दे सकूँगा तो वो इतना इंस्पिरेशन मतलब उनके आँखों में एक जज्बा लगता था क्योंकि मैं भी उनमें से एक था स्ट्रगलर मुझे भी एक एक्टर डायरेक्टर बनना था फोटोग्राफर तो था ही था बट मैं तभी इस्टेब्लिश नहीं था तो ऐसे करते अपनी मैंने अपना करियर यू कैन से मैंने स्टार्ट किया पृथ्वी थिएटर से थिएटर थिएटर करते करते मैंने फोटोग्राफी वहाँ पर स्ट्रगलो लोगों की की फिर धीरे धीरे फिर मैंने रामानंद सागर साहब जो है लेट लीजेंडरी हमारे जी तो रामायण से, रहे से रहे तो मैंने अपना मैंने वो, वो उस कैंप को ज्वाइन कर लिया सागर आर्ट्स फैम सागर आर्ट्स टेलीविजन तो, तो, मैं मैंने रामायण उत्तर रामायण में छोटे चोट छोटे किरदार कभी करता था कभी आता जाता था थिएटर फिर मैंने कंटिन्यूटी में कृष्णा सीरियल शिर, जब उनकी शुरू हुई श्री कृष्णा उमरगांव में वहाँ मैंने एज एन एक्टर मैंने ज्वाइन किया और मात्र यूट बिलीव कि रुपया 50 रुपया प्रति दिन फिफ्टी रुपीज़ पर डे के हिसाब <laughs> से ये एटी की बात है एटी की बात है हाँ। तो आई स्टार्ट एज एन क्टर कैरेक्टर आर्टिस्ट मुंबई बोलते ना बॉम्बे हाँ। uh, आर्टिस्ट हम लोग आठ आठ दस लड़के होते थे और वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जब वहाँ जरूरत पड़ी हाँ। भैया सब लोग देव देवताएं बन जाओ तो बन जाते थे साधु बन जाओ बन जाते थे हाँ। राक्षस बन जाओ तो गेटअप चेंज करके ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स में हमने काफ़ी किए हाँ। और वो फिर करते करते फिर वो उन्होंने अपना सीरियल उमरगाव से शिफ्ट किया हाँ। बड़ोड़ा में वृंदा स्टूडियो से वो लोग आए बड़ोड़ा में लक्ष्मी स्टूडियो में फिर वहां पर मैंने थोड़ा सा एक्टिंग को ब्रेक लगा दिया तब तक मैं एज अ फोटोग्राफर में एस्टैब्लिश हो चुका था नहीं। नहीं। और मैंने फिर फोटोग्राफी वहाँ पर स्टिल फोटोग्राफी जिसको कहते हैं तो आई स्टार्टेड एज अ स्टिल फोटोग्राफर विथ रामानंद सागर जी श्री कृष्णा सीरियल तो वहाँ मैंने काफी लोगों के पोर्टफोलियोज भी किए थे और फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते फोटोग्राफी करते करते फिर मुझे हेमा जी का बैनर मिल गया हेमा मालिनी जो है अपनी उनकी उन्होंने एक फिल्म स्टार्ट की थी मोहिनी तो आई वाज एज एन इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर उसमें मधु जी थी मधु सुदेश बेरी वो फिल्म स्वयं हेमा जी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी जी सिनेमा के लिए और वो दूसरी सेटेलाइट फिल्म थी जी चैनल के लिए जी का निर्माण था उसमें और ये और उसके बाद फिर फोटोग्राफी से धीरे धीरे फिर मैं डायरेक्शन में कई डायरेक्टरों के साथ में मेंज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने अपनी शुरुआत की डॉक्यूमेंट्रीज़ में सीरियल्स में उन दिनों सिर्फ एक ही चैनल होता था दूरदर्शन का नेशनल चैनल उसके बाद फिर मेट्रो चैनल शुरू हुआ फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग ट्रांसमिशन अलग था आफ्टरनून अलग था ऐसे छोटे छोटे सीरियल्स में मैंने एज अ फोटोग्राफर एज असिस्टेंट डायरेक्टर कभी छोटे मोटे रोल्स मिल गए तो वो वैसे शुरुआत करते करते फिर मैंने फुल फ्लेज में मैं एज एन स्टिल फोटोग्राफर मैंने हिमा जी के साथ में उनकी दो फिल्में की दो सीरियल्स की मैंने एंड उसके बाद फिर जर्नी शुरू हुई एंड आई स्टार्टेड फिर एक मौका आया मुझे मेरा काफ़ी पुराना दोस्त था मराठी इंडस्ट्री से रिलेटेड तो वो ही वो लेखक था तो चूँकि वो लेखक होने के कारण उन्होंने बोला अच्छो एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं बहुत बड़ा रिस्क का स्टेप था वो मेरे लिए क्योंकि उसके साथ पहले मैंने एक मराठी सीरियल को प्रोड्यूस की थी उनके साथ में आज से दस साल पहले जी टीवी मराठी के लिए एक आकाश जैब सीरियल थी बट वो ऑफिशियली मैं उसमें एज एन को प्रोड्यूसर नहीं था आई वाज बिहाइंड स्क्रीन चूंकि उस फिल्म का मैं स्टिल फोटो अपने सीरियल का मैं स्टिल फोटोग्राफर भी था उसमें मराठी के काफी दिग्गज आर्टिस्ट थे जैसे कि अलका कुबल रमेश भाटकर वर्षा उस गाँवावकर काफी ऐसे सुलभा देश पांडे ये लोग सब थे उसके बाद फिर मैंने फोटोग्राफी कैन से थोड़ी सी तो उसको स्टॉप करते हुए और फिर एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फिर मैंने 2010 में मराठी की एक बहुत बिग बजट फिल्म थी इसी मेरे लेखक जो मेरे मित्र थे अभी नहीं। वो नहीं रहे सुभाष जादव उनका नाम है तो एक मराठी फिल्म हमने प्रोड्यूस की दोनों ने मिलकर उसका नाम था टोपी घला रे वो दो हजार दस में रिलीज हुई थी 2009 में बनी और वो उस जमाने की सबसे बिग बजट बड़ी फिल्म मानी जाती थी और उसमें दिग्गज मराठी के 16 आर्टिस्टेस अच्छा टोटल 16 आर्टिस्ट अगर आप जानते होंगे उनमें से तो जैसे कि अरुण अलावडे शाह फिल्म का जो ऑस्कर में गई थी वो एक कैरेक्टर उसमें से वो थे अलका कोबल थी प्रिया बेडे लक्ष्मीकांत बेडे की वाइफ थी सुहास भालेकर एक मराठी के बहुत सीनियर वेटर्न एक्टर उनकी वो मेरी वो फिल्म उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई अच्छा फिर उसमें विजय कदम विजय चव्हा निर्मित सावंत पुष्कर छोत्री मुक्ता बर्वे ऐसे टोटल सोलह आर्टिस्ट थे बड़े बड़े अच्छा और वो चार गाने थे उसमें बिग बजट पे काफ़ी फिल्म बनाई उसमें सिर्फ मैंने निर्माण किया उसमें हमने एक डायरेक्टर को ब्रेक दिया था एक बड़े डायरेक्टर के असिस्टेंट को संजय सुरकर एक डायरेक्टर है उनके असिस्टेंट को फिर एक कैमरामैन समीर आठले बड़े कैमरामैन उनके असिस्टेंट को ब्रेक दिया था तो वो आज भी वो आ, माई बोली चैनल पर आती है मौका मिले तो जरूर देखो आप बहुत इंजॉय करोगे फैमिली के साथ मैंने वो रॉबिनहुड एक रॉबिनुड हुआ करता था पहले बट हमारी फिल्म में रॉबिनहुड एंड गैंग है अच्छा अच्छा तो टोपी गाला रही है गैंग है ये कैसे आ, बड़े लोगों को जो गलत काम करते चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में उनको टोपी पहना के उनसे पैसा हट के फिर गर्भों की मदद करते वो सब दिखाया गया अच्छा। और ये करते करते फिर मैंने अपना थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज में ज़्यादा बिजी हो गया मैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में वैसे जैसे मैं डायरेक्शन में हूँ तो हमारी एक एसोसिएशन है इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन इफ्टा वो इफ्टडा का मेंबर मैं नाइन्टीज से रहा हूँ क्योंकि नाइन्टीज में जब मैं एक फिल्म बनी थी अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान उस फिल्म में मैं मुख्य सहायक निर्देशक था चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें शक्ति कपूर कादर खान कुलभूषण खरमंद खरबंदा ये जी ये सब बड़े आर्टिस्ट थे तीन और उसमें फिर तभी मैं मेंबर में में बना इस संस्था का और वैसे फिर उसके बाद अब दो साल पहले मैं उस संस्था का मतलब इलेक्शन हुआ हर दो साल में इलेक्शन होता है और मैं एज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर चुना गया इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन में और बस उसके साथ अलावा मैंने फोटोग्राफी Uh, मैं भी uh, मैंने अपना नाम किया और सिने स्टिल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के नाम से भी एक संस्था जहाँ सारे फोटोग्राफर्स की संस्था है जो अभी सिने टीवी एंड मोशन फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा कई साल और आज भी मैं लाइफ मेंबर होके उसका एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेम्बर हूँ और अपने मेंबर्स के लिए काम कर रहा हूँ वैसे डायरेक्शन क्षेत्र में अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की मोदी जी के डुप्लीकेट है हमारे मुंबई में बिल्कुल मोदी जी के तरह लगते हैं नहीं। एक फिल्म कहीं मैंने की थी डायरेक्शन में और, और लिखी भी थी उनका उस फिल्म का नाम था ब्रेवरी और अभी इसी मार्च महीने में आ, नाइन्थ नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ वो नाइन्थ नासिक इंटरनेशनल फिल्म समारोह में वो मेरी फिल्म सिलेक्ट हो गई स्क्रीनिंग के लिए अच्छा अच्छा पंद्रह मिनट की एक शॉर्ट फिल्म थी शॉर्ट फिल्म सेक्शन में हम्म उसमें ये दिल्ली में जो रेप कांड हुआ था निर्भया उसके बाद वैसे ही एक कांड होते होते बचता है मतलब और वो एक लड़का मतलब जो है ब्रेव वॉय रहता उसको वो करके अपने जान पे खेल फिर वो एक लड़की को बचाता है और ये संदेश वायरल हो जाता है सारे मीडिया के थ्रू पी मोदी जी के पास पहुँचता है कि भैया कल पंद्रह अगस्त है और एक दिन पहले हमारे दिल्ली में दोबारा एक निर्भया कांड मतलब रेब कांड होते होते रह गया क्या हो रहा है हमारे शासन का मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर का तो उसमें वो दिखाया गया कि वो खुद वो उस प्रधानमंत्री जी उस ब्रेव रॉय को बुला के वो ब्रेव रॉय को बुला के ब्रेवरी अवार्ड देते हैं जिसमें वो वो उसको स्वीकारता नहीं है वो कहता है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है मेरा फर्ज था आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो पुलिस में नौकरी दीजिए एक सुंदर कथा है ये और वो अभी अलग अलग फेस्टिवल में जा रही है फिल्म और बस यही जर्नी है अभी डायरेक्शन चल रहा है और भी चल रहा है चलिए अतुल जी बहुत ही अच्छी बात है आपका इंट्रोडक्शन हमने सुना काफ़ी लंबा और बहुत ही अच्छा रोचक आपने बातें सुनाई और आशा करता हूँ कि हमारे श्रोतागणों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि फिल्मी दुनिया की कोई भी बात होती है तो लोग ज़रा आकर्षण होकर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनते हैं तो वो चीज़ें आपने बताई तो वही आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक अभी लेते हैं ब्रेक में हम लोग गीत सुनते हैं तो अतुल जी आपको कौन से गीत पुराने जो फिल्मी गीत है जो बहुत ही पसंदीदा गीत है उसके बारे में बताइए मुझे सेवेंटीज़ और एटीज़ के बीच का दौर बहुत पसंद था जैसे इम्तहान फिल्म गाना मुझे याद आ रहा है विनोद खन्ना के जी जी जी रुक जाना नहीं तो कहीं तो हार के वो गाना अगर सुना दो हमारे श्रोताओं को तो मजा आ जाएगा <laughs> चलिए अतुल जी आप सुना है रेडु 90.4 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को और अतुल जी ने जिस गीत को याद कराया है वही गीत अभी हम सुनेंगे आप सुना है रेडु 90.4 एफएम नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो रुक जाना नहीं हार के, साए बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काँटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राही और राही ओ राही और रा जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों के चल के मिलेंगे साय बाहर के और ही और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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ मुंबई से अतुल जी हैं जिनसे हमारी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छे फिल्में दुनिया की कुछ खास बातें उनके अपने खुद के अनुभव हमारे साथ सुना रहे हैं और एज़ ए फोटोग्राफ़र उन्होंने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे उन चीज़ों को समझते गए और फिर जो फ़ोटोग्राफ़ी है एक बहुत बड़ा एक अच्छा करियर है जिसमें हम लोग अपना इंडिविजअल भी करियर कर सकते हैं और ग्रुप के साथ मिल भी काफ़ी चीज़ें होती है और धीरे धीरे इन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ काफ़ी चीज़ें सीखना शुरू किया और फिर अब एज़ एस ए असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ डायरेक्टर के रूप में फिर काम किया फिर उसके बाद अभी प्रोड्यूसर के रूप में भी काम कर रहे हैं और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्शन्स एसोसिएशन के मेंबर भी हैं तो बहुत ही अच्छी बातें उनके साथ हो रही हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़र में और एक बहुत ही अच्छी बात मेरे दिल और दिमाग में हमेशा रहती हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसे एंट्री करें क्या आम लोगों के लिए ये पॉसिबल है अगर आ, एंट्री करना चाहता है हो सकता है कि उसकी स्किल उस हिसाब से ना हो लेकिन उसका कोई बेनिफिट भी ना ले और वो समझ जाए कि मुझे कहाँ सेट होना है कहाँ नहीं होना है ये भी थोड़ा सा पैरामीटर अगर उनको क्लू मिल जाता है कि सिस्टम क्या है उसका वो सिस्टम अगर समझ लेता है तो कहीं भटकने के बजाय वो सही रास्ते पर जाके नहीं हो रहा है स्किल ठीक नहीं है उसका नहीं समझ में आ रहा है तो वापस रिटर्न अपने काम करते हैं रहे ऐसा हो सकता है ऐसे ही कुछ हमारे शो लाइव शो चल रहा था मेरा एक बार चार से पाँच के बीच में और यहाँ से ही दूर थोड़ी देर में पाँच किलोमीटर की दूर पर एक गांव है आमतला वहाँ से हमारे एक भाई साहब ने फ़ोन करके मुझे बताया अरे मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना चाहता था बहुत अच्छा हीरो बनना चाहता था इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की गई और बहुत सारा मेहनत करने के बाद मुझे वहाँ से लूटा गया यानी पैसा वैसा सब मेरा चला गया और मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिली और ना ही मुझे कोई फिल्म में एंट्री मिली और मैं निराश हो वापस आया और यहाँ गाँव में अपना कारपेंटरी का काम मैं जानता हूं तो वही काम अभी आ कर रहा हूँ तो अतुल जी मेरा प्रश्न हाँ। ये है कि ऐसी चीज़ें दूसरों के साथ न हो और फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कि छोटा रोल हो बड़ा रोल हो कैसे एंट्री कर सकते हैं एक विधि पहले तो अभी तो इतना मतलब टेक्निक इतनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई इतने प्लेटफॉर्म्स इतने चैनल्स उपलब्ध हो गए नए कलाकारों को वो घर बैठे ऑनलाइन से अपने रियलिटी शो में जाना है उनको कहीं डांस करना है तो वो अपने आप की मतलब कला ये दिखाने के लिए दे कैन रजिस्टर ऑनलाइन अभी इतनी सुविधा जब हमारे समय में मैंने जब जैसे कहा कि एक ही चैनल हुआ करता था और तभी ऑडिशंस और ये वो जो आजकल चल रहा है इतना चांस नहीं मिलता था क्योंकि जो बड़े दिग्गज कलाकार होते थे हुए थिएटर के तो वो वो हम तो टिकेन एस करते थे अगर कोई सीरियल अगर बनने जा रहा है दूरदर्शन का तो भाई बड़े मेन जो किरदार है तो वो जो जो गिने चुने आर्टिस्ट है थिएटर के चलो उनके ही उसमें जाएंगे उनको ही वो रोल मिलेंगे अब तो इतनी सीरियल इतने चैनल्स हो गए मैं इसमें एक सिर्फ नए लोगों को एक टिप देना चाहूँगा पहले तो वो अपने आप को परखे एक टाइम फ्रेम बना ले सिर्फ कि ये ग्लेमर की दुनिया है देके अगर ये बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा ऐसा नहीं होता इमोशन से काम नहीं लेना चाहिए इसमें आजकल क्वालिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप कुछ बन जाइए अपने आप में यू शुड बी क्वालिफाइड अच्छा सा आप ये एजुकेशन लेकर फिर इसमें आप प्रॉपर चैनल से देखिए कि कास्टिंग आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स काफ़ी हो गए कास्टिंग ग्रुप्स है आपको ऑडिशन देनी पड़ती है आप जाइए आपको एक यू गेट अ चांस आपको चांस मिलता है आपका टैलेंट दिखाने के लिए कि चलो और ऑडिशंस वगैरह देखे प्रॉपर हो रहा ही नहीं उसमें कई ऐसे फ्रॉड ग्रुप्स भी है पर आपको पता चल जाता है अभी वो इजीली बात नहीं हुई जो पहले अखबार में इश्तार दे दिया आ जाइए भैया और आपको हम फिल्म में कुछ देते हैं पहले होता था अभी ऐसा नहीं है जेन्यन लोग अगर होंगे वो आपसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे नहीं। वो आप आप का टैलेंट देखेंगे अगर सपोज मैं खुद एज अ डायरेक्टर और या फिर प्रोड्यूसर में बात करना चाहूं कि एक फिल्म में बनाना चाहता हूं, एक एक सर्टन एक्सो एजेड कथा है मेरे पास उस कथे एक स्टोरी के ऊपर उस स्टोरी बोर्ड पर उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है अगर उस करेक्टर्स के लिए मैं कास्टिंग करूँगा उस कास्टिंग में जो उस कैरेक्टर से दिखने वाला मिलता जुलता बट ही शुड भी एक्टर वो कलाकार होना चाहिए उसकी मैं उसका मैं ऑडिशन लूँगा अगर वो उसमें फिट पाया गया तो इमीजियटली ही विल गेट अ चांस तो इसमें निराश होने वाली बात नहीं है और रही बात कि पैसा खर्च किया देना ये सारी गलत बातें हैं कोई पैसा आपसे मांगेगा कोई मांगता तो नहीं है अगर आप में टैलेंट है बल्कि आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए आप आपका बायोडाटा भेजिए और अगर आप उसके पास हो गए तो नथिंग लाइक इट आप आपके आपने आपको प्रूव करिए कि मैं क्या कर सकता हूँ आपकी क्षमता क्या है अपनी पहले बात तो अपनी क्षमता को पहचानिए है आप, आपकी इनर सोल आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या बोलता है देन ओनली यू डिसाइड कि ठीक है मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या कर पाऊंगी तो ही इसके बारे में सोचिए अतुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और पहले वाली बात अब वाली बात में काफ़ी डिफरेंस आ गया है और पहले वाली बातों में जो चीज़ें होती थी उस तरह की कोई बात आज नहीं है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग सही चीज़ों को अपने अंदर की क्वालिटी से अपने स्किल्स को पहचाने सबसे पहले और कुछ चीज़ें जो है थिएटर से जैसे आपने शुरू किया था काम जी, जी, दिल्कुल दिल्कुल मैं भी चाहूँगा कि थिएटर से जरूर जुड़े रहें कई नाटक होते हैं कुछ ग्रुप्स होते हैं उनके साथ काम कीजिए अपनी जो स्किल्स है वो लोगों के बीच में जब आप प्रजेंट करते हैं तो थिएटर एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जहाँ पर आप प्रजेंट करते हैं अपने एक्शंस को लोगों के मिल जाती हैं तो yes. वहाँ पर आपको यस और नो आपके अपने आप ना कोई भी बीमारी होती है yes, exactly. तो उसकी पहली टेस्टिंग की जाए कि सही में बीमारी स्किल्स की डायग्नोस्ट लैब है जिसमें हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंटली पैरामीटर आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो उसके बाद फिर डायरेक्टली आप फिर ऑडिशन है आजकल तो बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है अच्छा अवसर मिलेगा काफ़ी अच्छा अवसर आजकल अवसर भी बहुत है ऐसे नहीं कि बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं तो जितने लोग आ रहे हैं उतना कॉम्पिटिशन भी है उतना अच्छा मार्जिन भी है और लेकिन यही है कि स्किल आपके अंदर होनी चाहिए उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है अगर नहीं समझ में आता है तो कहीं ना कहीं जो अच्छे फिल्म स्टार्स है या फिर कुछ पहचान आप निकाल सकते हैं जहाँ पर थोड़ी दिनों के लिए आप उनसे रूबरू हो सकते हैं बातचीत करिए और फिर आ, कुछ थेटर्स होते हैं जहाँ पर ऑडिशन चलता रहता है तो आप जाके देख भी आइए कई लोगों को ऐसा मौका मिल जाता है कि आप देख सकते हैं ऑडियंस के बीच में बैठिए थोड़ा सा पैसा जरूर खर्चा करिए अगर आपको टैलेंट देखना है समझना है उसके लिए आपको सीखने के लिए तो पैसा खर्चा दो दो मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा दो दो तरह की बातें हैं इसमें अगर आप फाइनेशियली साउंड हो आपका एजुकेशन अच्छा चल रहा है या हो चुका है आप और आपके पास फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो आप एक्टिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लीजिए आजकल इतनी एक्टिंग रिप्यूटेड एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुली हुई है जी जी जी, जी। तो आपके बजट के हिसाब से जैसे सुभाष गई साहब की विस्लिंग वुड है उसके बाद कई एक्टर्स हैं उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूट खोली अनुपम खेर का अनुपम खेर साहब की भी अपनी एकक्टर प्रिफ्रेंस करके एक्टिंग इंस्टीट्यूट रहे तो आप साल दो साल का कोर्स कर लीजिए वहाँ पर आप मतलब बिल्कुल आप पॉलिश हो जाते हो वहाँ पर अगर आपके पास वो भी बजट नहीं है तो एक सजेशन बहुत अच्छा है कि आप हिंदी थिएटर हिंदी से अगर बॉलीवुड में कुछ करना चाहते हो तो हिंदी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए थोड़ा स्लो बट वो बहुत लॉन्ग टर्म आपको आप मंझे हुए कलाकार निकलोगे उसमें से अच्छा अच्छा मतलब कहते ना कि जैसे कि ओमपुरी साहब नसरुद्दीन शाह ये नसरुद्दीन शाह ओमपुरी ये सारे थिएटर से निकले हुए कलाकार हैं सब ये है तो नहीं है अगर आपके पास हो तो थिएटर है आप, आपके लिए उपलब्ध है यू कैन स्टार्ट विद थिएटर हाँ तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अतुल जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हमारे खास करके युवा साथी जो आ, बहुत सारे आकर्षणों के बीच में वो आगे जंप करने की कोशिश करते रहते हैं तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि विधिवत अगर आप काम करते हैं तो विधिवत सिद्धि मिलेगा अगर शॉर्टकट वे से आप जाते हैं तो शॉर्टकट वे से रिटर्न भी आना पड़ता है तो थोड़ी सी अपने दिल दिमाग पे जोर दीजिए अपने स्किल्स को लोगों के बीच में प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है ये भी मैं कह सकता हूं तो इसी के साथ आ, अतुल जी हमारे साथ जुड़े आप विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे थिएटर से जुड़ सकते हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में आपने अपने विचार सुनाए और जाते जाते फिर से मैं कहना चाहूँगा राजस्थान गुजरात और इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी श्रोता आपको सुन रहे हैं और उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें मैसेज में मैं मैसेज जाने के लिए अभी इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ बट <laughs> मैं उन न्यू uh, जनरेशन जो इस क्षेत्र में आना चाहती है उसको उनको ये ज़रूर मैसेज दूंगा और अपना हौसला बुलंद रखिए एनी थिंग इज़नबुल्द हम जे कहते हैं न कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एवरी थिंग इज़ पॉसिबल सिर्फ प्रॉपर चैनल और बड़ा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखे और अपने आप जरूर परख ही अपने इनर सोल में कि मैं कौन हूँ क्या कर सकता हूँ उसके बाद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस क्षेत्र में आना है नहीं कौन सा क्षेत्र चूज करना है सो hmm. so, ये है ऑल द बेस्ट टू न्यू कमर्स इन दिस बॉलीवुड चलिए आदिल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने सुनाया हमें लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी काफ़ी खुशी हो रहा होगा कि बॉलीवुड के बारे में एक्ट्रेस एक, करियर है उसके बारे में आपसे जानकारी बहुत ही अच्छी मिली एक्सपीरियंस के साथ और जाते जाते कहूंगा कि आपका एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप दो लाइन जरूर गुनगुना दीजिए खूबसूरत गीत जो आपको अच्छा लगता है वो लाइन जरूर सुनाए वो मैं चाहता हूँ गीत तो सारे अच्छे हैं मगर कुछ वो ऐसा गीत होना चाहिए आपके माध्यम से इंस्परेशनल होना चाहिए जी जी जी जो कहा था वो गीत मुझे एक गाना याद आ रहा है कि वो एक गाना है गीत, गा, गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता मैंने का वादा किया था मुस्कर सदा मुस्कराता हूँ मैं ये बहुत प्यारा सा गाना है <laughs> उसी सेवेंटीज uh, के दौरान का गाना अच्छा, है अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अतुल जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने फिर से याद दिलाया है तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे और विशेष मुलाकात कार्यक्रम को आप सुनते हैं आपके मैसेजेस हमें मिलते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मैसेज करते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम आपके लिए नए नए कार्यक्रम नए नए लोगों से मिलाने की पूरी जद्दोजहद करते हैं और आप तक उनकी आवाज़ पहुँचाने का प्रयास करते हैं तो आप सभी का आशीर्वाद और प्यार मिलता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है वो ही है जिसके जरिए आप हमारे तक प्यार पहुंचा सकते हैं तो चलिए आप सदा खुश रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और अतुल राज खुले से आपको दीजिए इजाजत नमस्कार आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे